भारतीय व्याख्यान वेरांत अतः लाहौर के युवकों निश्चयपूर्वक समझो इस आनुवंशिक तथा राष्ट्रीय महापाप के लिए हम ही लोग उत्तरदाई हैं बिना इसे दूर किए हमारे लिए कोई उपा, दूसरा उपाय नहीं है तुम चाहे हजारों समितियां गढ़ लो चाहे बीस हजार राजनीतिक सम्मेलन करो चाहे पचास हजार संस्थाएँ स्थापित करो इसका कोई फल नहीं होगा जब तक तुम्हारे भीतर व सहानुभूति वह प्रेम नहीं आएगा जब तक तुम्हारे भीतर वह हृदय नहीं आएगा जो सबके लिए सोचता है जब तक फिर से भारत को बुद्ध का हृदय प्राप्त नहीं होता और भगवान कृष्ण की वाणी व्यवहारिक जीवन में परिणित नहीं की जाती तब तक हमारे लिए कोई आशा नहीं तुम लोग यूरोपियनों और उनकी सभा समितियों का अनुकरण कर रहे हो परंतु उनके हृदय के भावों का तुमने क्या अनुकरण किया है मैं तुमसे एक आंखों देखा किस्सा कहूँगा यहाँ के यूरोपियनों का एक दल कुछ बर्मी लोगों को लेकर लंदन गया बाद में पता चला कि वे यूरोसियन थे वहाँ उन्होंने उन लोगों की एक प्रदर्शनी खोलकर कर खूब धनोपार्जन किया अंत में सब धन आपस में बांटकर उन्होंने उन लोगों को यूरोप के किसी दूसरे देश में ले जाकर छोड़ दिया ये गरीब बेचारे यूरोप की किसी भाषा का एक शब्द भी नहीं जानते थे लेकिन ऑस्ट्रिया के एक अंग्रेज वैदेशिक प्रतिनिधि ने इन्हें लंदन भेज दिया वे लोग लंदन में भी किसी को नहीं जानते थे अतः वहां जाकर भी निराश्रय व्यवस्था में पड़ गए परंतु एक अंग्रेज़ महिला को इसकी सूचना मिली वे इन बर्मी विदेशियों को अपने घर ले गई तथा अपने कपड़े अपने बिछौने तथा जो कुछ आवश्यक हुआ सब देकर उनकी सेवा करने लगी और समाचार पत्रों में उन्होंने इनका हाल प्रकाशित कर दिया देखो उसका फल कैसा हुआ उसके दूसरे ही दिन मानो सारा राष्ट्र सचेत हो गया चारों ओर से उनकी सहायता के लिए रुपये आने लगे अंत में वे वर्मा वापस भेज दिए गए उनकी राजनीतिक और दूसरी जितनी सभा समितियां हैं वे ऐसी ही सहानुभूति पर प्रतिष्ठित है कम से कम अपने लिए उनकी दृढ़ नीम प्रेम पर आधारित है वे संपूर्ण संसार को चाहे प्यार न कर सके बर्मे चाहे उनके शत्रु भले ही हों परंतु तो इतना तो निश्चय ही है कि अपने जाति के लिए उन उनका प्रेम अगाध है और अपने द्वार पर आए हुए विदेशियों के साथ भी वे सत्य न्याय और दया का व्यवहार करते हैं पश्चिमी देशों के सभी स्थानों में उन्होंने किस तरह मेरा आतिथ्य सत्कार और खातिदारी की थी इसका यदि मैं तुमसे उल्लेख न करूं तो यह मेरी अकृतज्ञता होगी यहाँ वह हृदय कहाँ है जिसकी बुनियाद पर इस जाति की दीवार उठाई जाएगी हम चार आदमी मिलकर एक छोटी सी सम्मिलित पूंजी की कंपनी खोलते हैं कुछ दिनों के अंदर ही हम लोग आपस में एक दूसरे को पट्टी पढ़ाना शुरू कर देते हैं और अंत में सब कारोबार नष्ट भ्रष्ट हो जाता है तुम लोग अंग्रेजों के अनुकरण की बात कहते हो और उनकी तरह विशाल राष्ट्र का संगठन करना चाहते हो परंतु तो तुम्हारे पास सुबह नींव कहाँ है हमारी नींव बालू की है इसलिए उस पर जो घर उठाया जाता है वह थोड़े ही दिनों में ढहकर ध्वस्त हो जाता है अतः लाहौर के युवकों फिर अद्वैत की वही प्रबल पताका फहराओ क्योंकि और किसी आधार पर तुम्हारे भीतर वैसा अपूर्व प्रेम नहीं पैदा हो सकता जब तक तुम लोग उसी एक भगवान को सर्वत्र एक ही भाव से अवस्थित नहीं देखते तब तक तुम्हारे भीतर वह प्रेम पैदा नहीं हो सकता उसी प्रेम की प्रता फहराओ उठो जागो जब तक लक्ष्य पर नहीं पहुँचते तब तक मत रुको उठो एक बार उठो क्योंकि त्याग के बिना कुछ हो ही नहीं सकता दूसरे की यदि सहायता करना चाहते हो तो तुम्हें अपने अहम भाव को छोड़ना होगा ईसाइयों की भाषा में कहता हूँ तुम ईश्वर और शैतान की सेवा एक साथ ही नहीं कर सकते चाहिए वैराग्य तुम्हारे पूर्वजों ने बड़े बड़े कार्य करने के लिए संसार का त्याग किया था वर्तमान समय में ऐसे अनेक मनुष्य हैं जिन्होंने अपने ही मुक्ति के लिए संसार का त्याग किया है तुम सब कुछ दूर फेंको यहाँ तक कि अपनी मुक्ति का विचार भी दूर रखो जाओ दूसरों की सहायता करो तुम सदा बड़ी बड़ी साहसिक बातें करते हो परंतु अब तुम्हारे सामने यह व्यवहारिक वेदांत रख गया है तुम अपने स्तुक्ष जीवन की बलि देने के लिए तैयार हो जाओ यदि यह जाति बची रही तो तुम्हारे और हमारे जैसे हजारों आदमियों के भूखों मरने से भी क्या हानि होगी यह जाति डूब रही है लाखों प्राणियों का साप हमारे सिर पर है सदा ही अजस्त्र जलधारा वाली नदी के समीप रहने पर भी तृष्णा के समय पीने के लिए हमने जिन्हें नाबदान का पानी दिया उन अगणित लाखों मनुष्यों का जिसके सामने भोजन के भंडार रहते हुए भी जिन्हें हमने भूखों मार डाला जिन्हें हमने अद्वैतवाद का तत्व सुनाया और जिनसे हमने तीब्र घृणा की जिनके विरोध में हमने लोकाचार का आविष्कार किया जिनसे जबानी तो यह कहा कि सब बराबर हैं सब वही एक ब्रह्म हैं परंतु इस उक्ति को काम में लाने का तिल मात्र भी प्रयत्न नहीं किया मन में रखने ही से काम हो जाएगा परंतु व्यवहारिक संसार में अद्वैतवाद को घसीटना हरे हरे अपने चरित्र का यह दाग मिटा दो उठो जागो यदि यह क्षुद्र जीवन चला भी जाए तो क्या हानि है सभी मरेंगे साधु या असाधु धनी या दरिद्र सभी मरेंगे चिरकाल तक किसी का शरीर नहीं रहेगा अतः उठो जागो और संपूर्ण रूप से निष्कपट हो जाओ भारत में घोर कपट समा गया है चाहिए चरित्र चाहिए इस तरह की दृढ़ता और चरित्र का बल जिससे मनुष्य आजीवन दृढ़ व्रत बन सके नित्य निपुण मनुष्य चाहे निंदा करे चाहे स्तुति लक्ष्मी आए या चली जाए मृत्यु आज ही हो चाहे शताब्दी के पश्चात जो धीर है वे न्याय मार्ग से एक बग भी नहीं हिलते निंदु नीत निपुण यदि वा स्तुवती गच्छतु सामस यथेष्टम अद्वा मरणमस्तु युगा नात प्रवल पदम न धीरा नीतिशत उठो जागो समय बीता जा रहा है और व्यर्थ के वितंडावाद में हमारी संपूर्ण शक्ति का छय होता जा रहा है उठो जागो छोटे छोटे विषयों और मत मतांतरों को लेकर व्यर्थ का विवाद मत करो तुम्हारे सामने सबसे महान कार्य पड़ा हुआ है लाखों आदमी डूब रहे हैं उनका उद्धार करो इस बात पर अच्छी तरह ध्यान दो कि मुसलमान जब भारत में पहले पहल आए थे तब भारत में कितने अधिक हिंदू रहते थे आज उनकी संख्या कितनी घट गई है इसका कोई प्रतिकार हुए बिना यह दिन दिन और घटती ही जाएगी अंततः वे पूर्णतः विलुप्त हो जाएंगे हिंदू जाति लुप्त हो जाए तो होने दो लेकिन साथ ही उनके सैकड़ों दोष रहने पर भी संसार के सम्मुख उनके सैकड़ों विकृत चित्र उपस्थित करने पर भी अब तक वे जिन जिन महान भावों के प्रतिनिधि स्वरूप हैं वे भाव भी लुप्त हो जाएंगे और उनके लोक के साथ साथ सारे आध्यात्म ज्ञान का शिरोभूषण अपूर्व अद्वैत तत्व भी लुप्त हो जाएगा अतः उठो जागो संसार की आध्यात्मिकता की रक्षा के लिए हाथ बढ़ाओ और पहले अपने देश के कल्याण के लिए इस तत्व को काम में लाओ हमें आध्यात्मिकता की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी हम भौतिक संसार में अद्वैतवाद को थोड़ा कार्य में परिणित करने की पहले रोटी और तब धर्म चाहिए गरीब बेचारे भूखों मर रहे हैं और हम उन्हें आवश्यकता से अधिक धर्मोपदेश दे रहे हैं मत मतांतरों से पेट नहीं भरता हमारे दो दोस्त बड़े ही प्रबल हैं पहला दोस्त हमारी दुर्बलता है और दूसरा है घृणा करना हृदय हिंता। तुम लाखों मत मतांतरों की बात कर सकते हो करोड़ों संप्रदाय तो संगठित कर सकते हो परंतु जब तक उनके दुख का अपने हृदय में अनुभव नहीं करते वैदिक उपदेशों के अनुसार जब तक स्वयं नहीं समझते कि वे तुम्हारे ही शरीर के अंश हैं जब तक तुम और वे धनी और दरिद्र साधु और असाधु सभी उसी एक अनंत पूर्ण के जिसे तुम ब्रह्म कहते हो अंश नहीं हो जाते तब तक कुछ नहीं होगा सज्जनों मैंने तुम्हारे सामने अद्वैतवाद के कुछ प्रधान भावों को व्यक्त करने की चेष्टा की और अब इसे काम में लाने का समय आ गया है केवल इसी देश में नहीं सब जगह आधुनिक विज्ञान के लोहे के मुद्गरों की चोट खाकर द्वैतवादात्मक धर्मों की मजबूत दीवार चूर चूर हो रही है ऐसा नहीं कि द्वैतवादी संप्रदाय केवल यही शास्त्रों का अर्थ खींच खींच कर कुछ का कुछ कर रहे हैं खींचा का हद हो गई है कहाँ तक खींचा हो श्लोक कोई रबर तो है नहीं ऐसा नहीं कि केवल यहाँ ये यह द्वैतवादी आत्मरक्षा के लिए अंधेरे किसी होने में छिपने की चेष्टा कर रहे हैं नहीं यूरोप और अमेरिका में तो यह प्रयत्न और भी ज़्यादा है और वहाँ भी भारत के इस अद्वैतवाद का कुछ अंश जाना चाहिए वह वहाँ पहुँच भी गया है वहाँ दिन दिन उसका प्रचार बढ़ाना चाहिए पश्चिमी सभ्यता की इससे रक्षा होगी कारण पश्चिमी देशों में पहले का भाव उड़ गया है और एक नया ढोंग कंचन की पूजा के रूप में शैतान की पूजा परिवर्तित हुआ है इस आधुनिक धर्म अर्थात पारस्परिक पारस्परिक प्रतियोगिता और कांचन की पूजा की अपेक्षा तो पहले के अपरिमार्जित धर्म की राह अच्छी थी कोई भी राष्ट्र हो चाहे वह कितना ही प्रबल क्यों न हो ऐसी बुनियाद पर कभी नहीं टिक सकता और संसार का इतिहास हमसे कह रहा है जिस किन्हीं लोगों ने ऐसी बुनियाद पर अपने समाज की प्रतिष्ठा की वे भी हो गए भारत में कांचन पूजा की यह तरंग न आ सके इसकी ओर पहले ही से नजर रखनी होगी अतव सब में यह अद्वैतवाद प्रचारित करो जिससे धर्म आधुनिक विज्ञान के प्रबल आघातों से भी अक्षत बना रहे केवल इतना ही नहीं तुम्हें दूसरों की भी सहायता करनी होगी तुम्हारे विचार यूरोप और अमेरिका के सहायक होंगे परंतु सबसे पहले तुम्हें याद दिलाता हूँ कि व्यवहारिक कार्य की आवश्यकता है और उसका प्रथमांश यह है इघोर से घोरतम दारिद्र और अज्ञान तिमिर में डूबे हुए साधारण लाखों भारतीयों की उन्नति साधना के लिए उनके समीप जाओ और उनको अपने हाथ का सहारा दो और भगवान कृष्ण की यह वाणी याद रखो यह तैर्जित सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्मणित ही स्थिता है जिनका मन इस सम्य साम्य भाव में अवस्थित है उन्होंने इस जीवन में ही संसार पर विजय प्राप्त कर ली है क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सबके लिए सम है इसलिए वे ब्रह्म में अवस्थित है